गीता तत्वचिंतन छप्पनवा प्रवचन अवतार मीमांसा एक गीताध्याय चार श्लोक चार से छ अर्जुन उवाच अपरम भगव परम जन्म, जन्म विवश्वत कसमें तुजानी या तमादो तो प्रोक्त तो वाणी अर्जुन बोला आपका जन्म तो बहुत बाद का है जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले का है सब मैं यह कैसे मान लूं कि शिष्ट के प्रारंभ में आपने सूर्य को यह योग बताया 103 सौ श्री कृष्ण द्वारा अपनी भगवत्ता के तीन संकेत भगवान श्री कृष्ण ने जब यह कहा कि यह योग सनातन है और शिष्ट के आदिकाल में मैंने इसका उपदेश सूर्य को दिया था तो अर्जुन का चकित होना बहुत स्वाभाविक था अर्जुन तो हमारी तरह सामान्य दृष्टि से ही श्री कृष्ण को देखता है उसको लगता है कि श्री कृष्ण एक मनुष्य है और जैसे किसी किसी मनुष्य में विलक्षणता होती है वैसे ही श्री कृष्ण में भी कुछ अधिक विलक्षणताएं हैं वह यह कल्पना ही नहीं कर सकता था कि कृष्ण कभी ऐसी बात भी कहेंगे उसने श्री कृष्ण को अभी तक गुरु रूप से ही स्वीकार किया है उनके प्रति भगवत बुद्धि अभी उसकी नहीं है अध्याय दो के श्लोक साथ में वह शिष्यत्व स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण से शिक्षा की उपदेश की याचना करता है कहता है साधी। भगवान बीच बीच में वार्तालाप के प्रसंग में अपनी भगवत्ता प्रकट करने की चेष्टा तो करते हैं पर अर्जुन उसे पकड़ नहीं पाता पहली चेष्टा संकेत के रूप में भगवान ने अध्याय तीन के श्लोक तीन में पूरा शब्द से कहकर की वे बोले कि अर्जुन इस इस्लोक में दो प्रकार की निष्ठा की बात मेरे द्वारा पहले ही कही गई है वहाँ वैसे देखा जाए तो पूरा शब्द कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी पूरा का अर्थ पहले पूर्व में ही होता है पर यदि श्री कृष्ण इतना ही कहते कि इस श्लोक में दो प्रकार की निष्ठा की बात मेरे द्वारा कही गई है तो भी काम बन जाता उन्होंने अध्याय दो के श्लोक उनतालीसवें में जो दो निष्ठाओं की बात कही है वह बिना पूरा शब्द के व्यवहार के भी ध्वनित हो जाती पर उन्होंने पूरा शब्द का प्रयोग किया इसलिए कि वे इस शब्द के द्वारा अपनी भगवत्ता अर्जुन के समक्ष प्रकट करना चाहते थे और यह ध्वनित करना चाहते थे कि पूरा काल में यानी सृष्टि के प्रारंभ में ही मैंने दो निष्ठाओं की बात कही है पर अर्जुन भगवान का सूक्ष्म संकेत पकड़ नहीं पाया उसने तो यही सोचा कि अभी कुछ समय पूर्व ये जो दो निष्ठाओं की चर्चा मेरे समक्ष कर रहे थे उसी की ओर संकेत किया है अपनी भगवत्ता का दूसरा संकेत श्री कृष्ण अध्याय के तीन के श्लोक में 23 से 24 में देते हैं जहाँ वे कहते हैं कि अर्जुन देखो मेरा कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी मैं सतत कर्म में लगा रहता हूँ और यदि मैं कर्म करना बंद कर दूँ तो सारे लोग भ्रष्ट हो जाए परंतु तो तब भी अर्जुन संकेत को पकड़ नहीं पाता वह यही सोचता है कि जैसे श्री कृष्ण ने जनकादि ज्ञानियों का उदाहरण दिया जो लोक संग्रह के लिए कर्म करते थे उसी प्रकार श्री कृष्ण भी एक ज्ञानी व्यक्ति हैं जो लोक संग्रह के लिए सतत कर्म में लगे हुए हैं और यदि ऐसे ज्ञानी लोग कर्म न करेंगे तो दुनिया के लोग भी देखा देखी कर्म करना छोड़ देंगे जिससे घोर तमोगुण सर्वत्र फैल जाएगा और लोगों का नाश हो जाएगा तब तीसरा संकेत भगवान ने अध्याय तीन के श्लोक 30 से 32 में दिया वहां अर्जुन को सब कर्म उन्होंने स्वयं अपने को समर्पित करने के लिए कहा और यह भी चेतावनी दी कि जो उनमें श्रद्धा रखकर उनके मत के अनुसार चलते हैं वे तो कर्मों के बंधन से छूट जाते हैं पर जो उनके प्रति दोष बुद्धि रखकर उनके मत का विरोध करते हैं वे नष्ट हो जाते हैं पर यह सुनकर अर्जुन को ऐसा तो लगा कि श्री कृष्ण यह कैसा अहंकार युक्त वचन कह रहे हैं किंतु तब भी उसने उन्हें एक गुरु के ही रूप में देखा और सोचा कि जैसे गुरु अपने शिष्य को चेतावनी दिया करते हैं उसी प्रकार ये भी मुझे चेतावनी ही दे रहे हैं